ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अष्टम अधिकरण का विचार कल पूरा हुआ नवम अधिकरण का विचार होना है ये जो आठ अधिकरण है चौथे अध्याय के पहले पात के साधन विषयक विचार इन आठ अधिकरणों में आया इस अध्याय का नाम है फलाध्याय ब्रह्म ज्ञान के फल का विचार इस अध्याय में होना है इसलिए अध्याय का प्रतिपाद्य मुख्य रूप से विषय तो अब आ रहा है इस पाद में तो पूर्व आठ अध्याय का जो प्रतिपाद्य विषय था हाँ, आठ अधिकरण उनका जो प्रतिपाद्य विषय था उसका समापन करते हुए नवम अधिकरण के प्रतिपाद्य को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार गतस शेष इत्यादि से उससे पहले नवम अधिकरण का अवतरण टीकाकारिखते हैं टीका में जो नवम अधिकरण का अवतरण है इसे देखिए यथा उपासका नाम यीव कर्तव्य अस्ति न तथा त्म कर्म क्षयक्षण जीवन अधिगम पूर्व ने बताया अभ्युदय फलक उपासनाओं के अनुष्ठाताओं को तो अंतिम अति उपासनाओं की आवृत्ति करनी है का मतलब पूरा जीवन उनका कर्तव्य है उपासकों का जैसे ऐसे ब्रह्मज्ञानियों कर्तव्य नहीं है इसे यद्यपि अष्टम अधिकरण के प्रारंभ भाष्य में भी भाष्कर भगवान ने बताया था कि जो सम्यक ज्ञान है या सम्यक ज्ञानार्थक उपासनाएं हैं उनका फल तो सम्यक ज्ञान होने से सम्यक ज्ञान पर्यत ही उनका अनुष्ठान है फिरने और ज्ञानी का तो ज्ञान होने के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता इसे ज्ञान के फल के रूप में बताया जा रहा है तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यथा उपासका नाम यावत जीवन कर्तव्यम अस्ति अभ्युदय फलक उपासना का अनुष्ठान करने वाले उपासकों का जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य शेष रहता है जैसे ऐसे कहते अस्थि न तथा आत्मविदान तो आत्मज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं रहता अपितु तो ज्ञान समकाल में ही ज्ञानी के कर्म का क्षय रूप जीवन मुक्ति सिद्ध होती है इसलिए कर्म क्षय लक्षण जीवन मुक्तिम आहो आत्मज्ञ में जीवन मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं आत्मज्ञ के व्याजी तद अधिगम इत्यादि अधिकरण से वो एक तो होता है स्वयं के प्रयोजन के लिए साधन करना ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है तो फिर तो कोई प्रयोजन शेष रहता नहीं है समूल अध्यास निवृत्त तो हो गया अंतिम प्रयोजन है लेकिन तब भी साधन में लगे हुए दिखते हैं तो वे संस्कार संस्कारवशात उनकी प्रवृत्ति होगी ज्ञानोत्तर काल में ज्ञानी का जो कार्यक्रम संघात है वह संस्कार के अनुसार प्रवृत्त होता है तो संस्कार साधना के ही हैं तो वो साधना में पहले से ऐसे संस्कार ज्ञान होने से पहले से है नहीं कि आलसी बन करके बैठे रहें या आ, कुछ पाप कर्म आदि करें दो ही होता है या तो कुछ करेगा नहीं या तो पाप करेगा विपरीत कुछ करेगा तो विपरीत करने का भी संस्कार नहीं है और साधनहीन होकर के रहने का भी संस्कार नहीं है तो संस्कारवसात वो कार्यक्रम संघात करता हुआ दिखेगा ये होगा और दूसरा लोक संग्रहार्थ ये प्रवृत्ति भगवान कहते हैं मेरा तीनों लोकों में कोई भी प्राप्तव्य है नहीं तो भी मैं लगा रहता हूं कर्म में लोक संग्रहार्थ ऐसे लोक संग्रहार्थ कर्म कुछ लोगों के होता है साधना ये दो होता है उनका अपना प्रयोजन के लिए साधक की साधना जब तक अज्ञान है अध्यास बाधित नहीं होता भले ही कहे कि लोकोपकार कर रहा हूं लेकिन वो लोकोपकार नहीं होता उसके माध्यम से यदि वेदांत का संस्कार है तो दोष निवृत्ति के उपाय के रूप में कर रहा हूं यह माना जाता है तो इस प्रकार ये जीवन मुक्ति का वर्णन करने के लिए नवम अधिकरण प्रारंभ हो रहा है यह अवतरण में टीकाकार ने बताया अब इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले अधिकरण सार के श्लोकों का उच्चारण कर लें पहले ज्ञान पापलेपोस्तीवा पापले पापले अनाश इति शास्त्रु घोषा विद्यते अकर्ता वस्तु महिमन न तो ये कहते हैं तो ज्ञानी न तो जो यहाँ ज्ञानी शब्द से ब्रह्म ज्ञानी को लेना ब्रह्म सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म दोनों प्रकार का ब्रह्म लेना इसलिए सगुण ब्रह्मवीद तो और निर्गुण ब्रह्मविद दोनों ज्ञानी शब्द का तो वो जो हैं सगुण ब्रह्मविद तथा तो निर्गुण ब्रह्मविद तो उन्हें सगुण ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन करते करते सगुण ब्रह्म का मैं के रूप में साक्षात्कार हो गया उसके पश्चात भी और सगुण ब्रह्म तो उत्नाम वाला है उदित नाम है ना उसका उस जाता है कि वो सब पापों से ऊपर है अपहत पापमा है तो स्वभाव ती पाप रहित तो। जो उपास्य ब्रह्म है उसका मय के रूप में जिसे अहंग्रह उपासना का परिपाक होने के बाद साक्षात्कार हो गया अहंग्रह उपासना जिसकी परिपक्व हो गई है ऐसा सगुण ब्रह्म उपासक ज्ञानी शब्द से लेना हा? और अंतर्यामी को यदि आप सगुन मानते हैं तो उन्हें अंतर्या में निर्गुण है यदि तो निर्गुण ब्रह्म शब्द से उनको लेना दहर उपासना आदि जो होती है ना दहर उपासना शांडिली उपासनाए हैं इनमें जो ब्रह्म है ऐसे उपकोशल विद्या उसमें जो ब्रह्म अग्नियों ने बताया आ, कम ब्रह्म ख्रह्म और उसमें जो वामनित्व भामनित्व आदि गुण बताए गए हैं उन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की अहंग्र उपासना करते करते उसका परिपाक हो जा वामनित्व आदि गुणों से विशिष्ट कम खम ब्रह्म का के रूप में जीवित अवस्था में ही साक्षात्कार जिसे हुआ वह भी ज्ञानी शब्द से अपेक्षित है और तत्वमशी आदि वाक्यों से उनका जो अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, निर्गुण ब्रह्म का मय रूप में साक्षात्कार वह भी जिसे हो गया है उसे भी ज्ञानी शब्द से लेना है ज्ञान यानी वह प्रकार का ब्रह्म बोध जिन्हें हो गया है वे दोनों उन्हें ज्ञानोत्तर काल में जो आ, उनके कार्यक्रम संगात से पाप होगा ज्ञात में तो करेंगे नहीं अज्ञात में कोई होगा तो उसका लेप होगा कि नहीं और ज्ञान होने से पहले इस जन्म में या पूर्व जन्म में अनुष्ठित जो पाप है उसका भी फलों भोग उन्हें करना पड़ेगा कि नहीं लेप का अर्थ है फलोपभोग होना तो सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार होने से पहले तथा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार होने से पहले उनके द्वारा पूर्व जन्म में या इस जन्म में अनुष्ठित पाप का फल उन्हें भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा और ज्ञानोत्तर काल में जो हो रहे हैं उनका भी लेप होगा कि नहीं होगा का मतलब भोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा यह संशय है वो संशय यहाँ पर बताया जा रहा है यहां पाप की ही चर्चा पुण्य के लिए दूसरा अधिकरण आएगा यहां केवल पाप भी सूत्र में भी उत्तर पूर्वाघ शब्द का प्रयोग है अघ कहते हैं पाप को और पुण्य के लिए तो दूसरा अधिकरण आ रहा है अना अनारुद्ध कार्य एव तो पूर्वे तदवधे और ये इतरशापी एवं अश्लेष पातेतु ये जो आ रहा है ना द्वितीय अधिकरण नौ दशम अधिकरण पाद का न, ये तो नव है नव के बाद वाला उसमें पुण्य का विचार किया जाएगा ये तो पाप का विचार किया जा रहा है। तो ज्ञानी के पूर्व तथा उत्तर अघ का ज्ञानी को लेप यानी फलोपभोग होगा कि नहीं होगा ये संशय है ये संशय बताया कि पाप लेपो अस्ति तो ज्ञानी के संचित गत पाप तथा क्रियमाण पाप का लेप यानी भोग ज्ञानी को होता है वा यानी अथवा नहीं होता है तो कहते हैं पूर्व पक्षी बताते हैं कि दोनों प्रकार के ज्ञानियों को सगुण ब्रह्म ज्ञानी को भी और निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी को भी पाप का फल भोगना ही पड़ेगा ये पूर्व पक्ष है कहा क्यों कह रहे हैं कि अस्य लेपो विद्यते चौथे पाद में अस्य ज्ञानी न लेपह यानी पाप लेपह पाप का फलोपभोग विद्यते होता है तो ज्ञानी को भी पाप का फल भोगना ही होता है यहाँ पाप से लेना है संचितगत पाप और क्रियमान पाप प्रारब्ध के विषय में तो आगे आएगा इनका फलोपभोग करना ही पड़ेगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं पूर्व पक्ष अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताते हैं अनुपभोगत अनाश इति शास्त्रु घोषात तो ना भुक्त क्षेत्र कर्म कल्पकोटि क्षतरअपी ये शास्त्र वचन है और इसमें ये बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है कि अनुपभोगत उपभोग है पाप फल का पाप कर्म का फल जो दुख है उसकी अनुभूति दुख अनुभूति ये पाप का उपभोग है और उपभोग किए बिना अनुपभोग का अर्थ है ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटिशतरपी यह वचन उद्घोष कर रहा है पाप पाप के अनाश का पाप नाशा भाव का नाशा भाव <coughs> यह वचन बता रहा है कि फल होगे बिना कर्म का नाश नहीं होता इसलिए ज्ञान होने पर भी किए हुए पापों का फल भोग करके ही ज्ञानी को ज्ञान का फलभूता मुक्ति मिलेगी ये पूर्व पक्ष रहेगा सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में अकर्तरात्म धिया वस्तु महिम न लिप्यते ज्ञानी न लिप्यते ऐसे लगाना ज्ञानी पाप मना कर्मणा न पाप कर्म से ज्ञानी का संबंध नहीं रहता यानी ज्ञानी को ज्ञानोत्तर काल में दूसरे जन्म में पाप का फल भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता ये यहाँ कहा जा रहा है कि न लिप्यते ज्ञानी का ऐसा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि दो प्रकार के ज्ञानी हैं निर्गुण ब्रह्मज्ञानी सगुण ब्रह्मज्ञानी उनमें से निर्गुण ब्रह्मज्ञानी को यदि पाप का लेप बताना चाहोगे तो उसके विषय में पूर्वार्ध में बताया जा रहा है अकर्त्रात्म धिया वस्तु महिम ज्ञानी न लिप्यते ब्रह्म ने कभी भी अतीत में कोई कर्म नहीं किया ब्रह्म ने किया है कोई कर्म निर्गुण ब्रह्म अतीत कर्मों का यानी ज्ञानी के जो संचित कर्म है उसका कर्ता नहीं है और वर्तमान में जो कार्यक्रम संघात कर्म कर रहा है उसका कर्ता भी ब्रह्म नहीं है और भविष्य में भी जो होंगे उसका भी कर्ता ब्रह्म नहीं है यानी तीनों कालों में ब्रह्म अकर्ता ही है अकर्त्री आत्म तो वो जो अकर्ता आत्मा है निर्गुण ब्रह्म वो है अकर्त्र आत्मा और वो मैं हू तीनों कालों में समस्त क्रियाओं का अकर्ता ब्रह्म मैं हू ऐसा अनुभव त्मे रखे हुए अवले के अनुभव के तरह संशय विपर्यय रहित जिसे हुआ है वो है निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी तो तीनों कालों में अकर्ता ब्रह्म मैं हूं ऐसी अनुभूति करने वाला अपने आप को पूर्व जन्मों में अनुष्ठित जो पाप है उसका कर्ता मैं हूँ यह अनुभव नहीं करेगा या तो संचित पापों का अनुभव कर्ता मैं हूं यह अनुभव उसे होगा या तो पापों का सभी प्रकार के कर्मों का अकर्ता ब्रह्म मय हूँ यही अनुभव रहेगा उसे तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है कि तीनों कालों में पुण्य पाप समस्त कर्मों का अकर्ता ब्रह्म मय हूँ वो अकर्ता स्वरूप जो ब्रह्म है वो है वस्तु महिमा यानी स्वरूप तो स्वरूपत ही कर्म का संबंध उस ब्रह्मरूप निर्गुण ब्रह्मरूप वस्तु के साथ है नहीं वो असंग है निर्विकार है निष्क्रिय है ये तो उसका स्वरूप है वस्तु महिमा है उसी महिमा को लेकर के यदि वह निष्क्रिय ब्रह्म मैं हूं ऐसी अनुभूति है तो फिर उसे किसी कर्म का लेप नहीं हो सकता तो पापलेप भी नहीं होगा निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो यह और सगुण ब्रह्म का भी कम ब्रह्म वामनित्व भामनित्व आदि गुणों से विशिष्ट मैं ऐसा अक्षिष्ट पुरुष का अक्षिष्ट पुरुष जो दृष्टा है उसका मय के रूप में अनुभव करने वाला उपासक वह भी श्रुति कहती हैं कि उसे उपासना का परिपाक होने के बाद उपासना उत्तरकालीन परिपक्व उपासना उत्तरकालीन कर्म का आलेप बताती है और सगुण ब्रह्म उपासक के उपासना के परिपाक से जन्मांतर में अनुष्ठित या उपासना के परिपाक के पहले इस जन्म में अनुष्ठित जो पाप है उसका दाह बताती है वैश्वाणर उपासना में वैश्वानर उपासना का फल बताने वाली श्रुति और अलिप बताने वाली श्रुति है उपकोशल विद्या में तो कहा कि जैसे कमल के पत्ते को पानी में रहने पर भी पानी गीला नहीं करता पानी से वह अलिप्त रहता है कमल का पत्ता इस उदाहरण से बताया ऐसा ही जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म ज्ञानी है कमखम ब्रह्म जो अक्षिष्ट पुरुष है उसका मय के रूप में साक्षात्कार हो गया जिसको उपासना के परिपाक स्वरूप उसे भी उपासना के अनंतर होने वाला जो कर्म आ, पाप है वह लिपायमान नहीं होता एवं एवं विधि पापम कर्म न स्लिष्यते ऐसा वो सगुण ब्रह्म उपासक के लिए श्रुति ज्ञानो उपासना के परिपाक उत्तरकालीन पाप का अलेप बता रही है और उपासना के पहले हुए जो संचित कर्मगत और इस जन्म में उपासना के परिपाक से हुए कर्म है पाप कर्म उनका दाह बता रही है उपासना के परिपाक से वैश्वान और उपासना के फलस्वरूप बताया गया कि उपासक का पाप पूर्वानुष्ठित तो वैसा जल करके दग्ध हो जाता है जैसे जलते हुए अग्नि में कोई सूखा तीर्ण का वो डाल दे एक हाथ वो तीर्ण का पेड़ छोटा सा ईशी उसे कहते हैं वो तो डाल दे तो वह ईशी तुल सुखा हुआ जल करके राख होने में कोई समय नहीं रखता ऐसे ही ईशी तुल के दृष्टांत से कहा कि एवं आ, सर्वे पापन अस्य सर्वे पापन प्रदुयंत है तो पहले किए हुए जितने भी पाप है इस जन्म के और पहले जन्म के वह जल करके राख हो जाता है का मतलब उसे फल के आरंभक नहीं होता उपासक तो इस प्रकार ये दो श्रुति वचन ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का अलेप और ज्ञान के पूर्वकालीन पाप का नाश दाह ये बता रहे हैं इससे ये निकलेगा कि सगुण ब्रह्म ज्ञानी को भी पाप का लेप नहीं होता अस्य विद्यते इस अभिप्राय से लिखते हैं कि असलेश नाशो अपि अश्लेषनाशोक् उपासना परिपाक उत्तरकालीन पाप का अश्लेषण और नाश या ने दाह। ये भी बताए गए हैं ज्ञानी के पाप के विषय में तो कहा फिर ये जो नाभुक्तम क्षेत्र कर्म, कर्म कल्पकोटि शतरअपी ये वचन है इसका क्या होगा तो इसके विषय में कहते हैं कि अज्ञे घोषस्तु सार्थक अज्ञ शब्द का अर्थ है जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी या सगुण ब्रह्म ज्ञानी नहीं है पूर्व श्लोक के प्रथम पद से ज्ञानी शब्द से जिसको लिया जा रहा था उससे अतिरिक्त तो ज्ञानी न शब्द से तो है सगुण ब्रह्म ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी और अज्ञा शब्द से लेना है उससे अलग वो होगा अनुपासक और अनुपासक के विषय में और अज्ञानी के विषय में यानी निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी या सगुण ब्रह्म साक्षात्कारवान जो नहीं हैं उनके विषय में घोष यानी नाभ उक्तम क्षेत्र कर्म यह श्रुति वचन शास्त्र वचन सार्थक है तो अज्ञे घोषस्तु सार्थक उसका विषय अलग है वो ज्ञानी को नहीं बता रहा है बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता करके वैज्ञानिक कर्म का फलोप भोग बिना क्षय नहीं होता ऐसा वो हो बताता है इस प्रकार यह संक्षिप्त अधिकरण का स्वरूप बताने वाले जो दो श्लोक हैं इनका विचार होता अब है अब भाष्य को देखिए गतस्तृतीय शेष इत्यादि जो भाष्य है इसका अवतरण है टीका में कि ज्ञान साधने फलाधिक्थम फलाध्याय साधन विचार कृत गते हैं साधन विषयक विचार करने के लिए तो तीसरा अध्याय था कारो पाद तीसरे अध्याय के ब्रह्मज्ञान के साधन विषय विचार करने के लिए है और चौथा अध्याय तो ब्रह्मज्ञान के फल का विचार करने के लिए है इसलिए उसका नाम फल अध्याय है लेकिन चौथे अध्याय के भी पहले पाद के आठ अधिकरणों में साधन विषय विचार ही किया कहते हैं वो इसलिए कि ज्ञान साधनेशु फलाधिकार्थम तो ज्ञान के साधन ठीक ठीक संपन्न हो जाए तो फिर और पूरे व्यवस्थित हो जाए तो उत्कृष्ट ज्ञान हो जाता है संशय विपर्य रहित तो ज्ञान हो जाता है इसलिए ज्ञान के प्रति हो जाए आदर बुद्धि ज्ञान के साधनों के प्रति साधक में इस अभिप्राय से फलाध्याय में भी कुछ फल के प्रति अंतरंग ज्ञान के साधनों का विचार आठ अधिकरणों में हुआ तो ज्ञान साधने फलाध्याय साधन विचार आगे है संप्रति फलाध्याय था फल चिंता क्रियते इह आठ अ से साधन विषय विचार को संपन्न करके नव अभी से अब ब्रह्मज्ञान के विषय को विचार का प्रारंभ करते हैं तो संप्रति फलाध्याय स्थाफल चिंता क्रिय इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि गत तृतीय शब्द लेना तृतीय अध्याय और उस तृतीय अध्याय का के प्रतिपाद्य विषय का अवशिष्ट विचार वो तो विचारप्त हो गया आठ अधिकरणों में अब क्या करना है तो कहते अथ इदानिम ब्रह्म विद्याल प्रति चिंता प्रतायते तो ब्रह्म ज्ञान के फल विषयक विचार का प्रारंभ किया जाता है ब्रह्माधिगमे सति तद विपरीत फलम दुरीतम क्षीयते न क्षीयते वा इति संशय तो इस अधिकरण का संशय रूप अंश बताया जा रहा है कि ब्रह्माधिगमे सति अधिगम है साक्षात्कार तो ब्रह्माधिगमे सति यानी ब्रह्म साक्षात्कार सति ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर तद विपरीत फलम तो ब्रह्म साक्षात्कार का तो फल है मुक्ति और उससे विपरीत फल है जिनका ऐसे पाप विपरीत फल है संसार और वो है फल जिनका वो है पाप कर्म इसलिए तद विपरीत फलम यानी ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान के फल से विपरीत फल है जिसका संसार ऐसा दुरीत पाप कर्म ब्रह्म साक्षात्कार होने पर क्षीयते समाप्त तो हो जाता है या न क्षीयते पाप नष्ट नहीं होता है ये संशय हुआ ब्रह्मज्ञान होने पर पाप कर्म का नाश होगा कि नहीं होगा अलेप होगा कि नहीं होगा तो कहा किनतावत प्राप्त तो कहें यह संशय हो रहा है और संशय का हेतु है टीकाकार बताएंगे कर्म को फलोपभोग के बिना नष्ट नहीं होता है ऐसा बताने वाला शास्त्र वचन तथा क्षीते चास्य कर्मा नी तस्वीर परावरे यह ज्ञान से कर्म का क्षय बताने वाला वचन भी दोनों प्रकार के वचन शास्त्र में मिल रहे हैं बिना फलोपभोग कराए कर्म नष्ट नहीं होता इस वचन के आधार पर तथा क्षियते चाष्य कर्मानी इस वचन के आधार पर संशय होता है तो कहा ठीक है दोनों प्रकार के वचन मिल रहे हैं संशय हुआ लेकिन संशय में पड़े रहना तो ठीक नहीं है तो एक निश्चय पर आना चाहिए तो पूछते हैं कि किन तावत प्राप्तम तो ये संशय है तो इसमें से कौन सी कोटि उचित मानी जाए तो पहले पूर्व पक्ष की कोटि बताई जा रही है पूर्व पक्ष को बताते हैं कि फलम कर्मण न संभाव्यते क्षय तो कहते हैं पूर्वपक्ष कह रहे हैं कि कर्म क्षय न संभाव्यते कर्म का क्षय संभव नहीं है कर्मण क्षय न संभाव्यते कैसे तो फलम अदत्वा फलोपभोग कराए बिना कर्म का क्षय संभव नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि फलार्थवाद कर्मणा कर्म तो फल देने के लिए होता है शास्त्र बताता है ना भुक्त क्षेत्र कर्म इत्यादि फल परसायी कर्म है करके शास्त्र बता रहा है के आधार पर एक निश्चित होता है कि कर्म में फलदाय शक्ति है ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटि क्षतरअी यह वचन भी और न हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि श्रुति ये बता रही है कि हिंसादी पाप कर्मों में अपना जो तो फल है नरकादि दुख की प्राप्ति कराना इसकी शक्ति है पाप कर्म में पुण्य कर्म में स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने की शक्ति है ये एजेत स्वर्ग काम इत्यादि से ज्ञात होता है ये शास्त्र प्रमाण है कि शास्त्र जिस कर्म का जो फल बताता है उस फल को देने की शक्ति उस कर्म में है ये ज्ञापन करता है वो शास्त्र कर्म का फल बताने वाला तो इसी के आधार पर आगे भस्कर भगवान लिखते हैं कि फलदायिनी ही अस्य शक्ति ही श्रुत्या समधिगता अस्य ने कर्मण फलदाय शक्ति समिगता समाधिकता ज्ञात होती है अवगत होती है निश्चित होती है तो कर्म में अपना फल देने की शक्ति है ऐसा उन श्रुतियों से अवगत होता है जो तत्त कर्म का फल बताने वाली श्रुतियां हैं फल बोधक श्रुति वचन है कर्म के उनके उन श्रुति वचनों से निश्चित होता है कि तत्त फलों की शक्ति तत्तत् कर्मों में है और यदि श्रुति ने बताई हुई जो शक्ति है कर्म में फल देने की और बिना फल दिए ही कर्म ज्ञानी का नष्ट होता है मानेंगे तो फिर कर्म में फलदायिनी शक्ति बताने वाली जो श्रुति है वो बाधित होगी कि नहीं होगी अप्रमाण हो जाएगी कदर्थित हो जाएगी उसका विरोध होगा ये आगे कहते हैं कि यदि तद अंतरेण फलोपभोग अपवृेत श्रुति ही कदर्थिता तो यदि तत इसमें तत्में शब्द है कर्म का परामर्शक तथ यानी कर्म तो ज्ञानी का कर्म ज्ञान होने पर ज्ञानी को अंतरे न फलोपभोगमें अपना फलोपभोग कराए बिना ही नष्ट हो जाएगा यदि अपवित नष्ट होगा बिना फल भुगवाए ही तब तो कहते हैं श्रुति ही कदर्थिता सत्त कौन सी श्रुति कर्म में फलदायिनी शक्ति की प्रतिपादक जो श्रुति है वह कदर्थित हो जाएगी का अर्थ है बाधित हो जाएगी अप्रमाण हो जाएगी उसका विरोध होगा ज्ञानी के लिए कर्म का अलेप मानेंगे यदि यानी फलोपभोग नहीं मानेंगे नी का कर्म संचित कर्म नष्ट होता है क्रियामान कर्म का अलेप होता है ऐसा मानेंगे तो कर्म में फलदायिनी शक्ति बोधक श्रुति का विरोध होगा इस इस तो थी वो थी वो थी। दी है श्रुति तो नहीं ना ये क्या नाम मां हिंसा सर्वभूतानी तो श्रुति है ना निषेध वाक्य श्रुति पांच प्रकार की होती है ने आ, ये विधि निषेध मंत्र नामधेय और अर्थवाद तो निषेधात्मक श्रुति ये बता रही कि हिंसारूप पाप में नरकादि प्राप्ति रूप फल देने की शक्ति है यदि हिंसा करोगे तो नरक में जाओगे ऐसा बता रही है ना ये बता रही है का अर्थ है कि वो अनर्थ फल देने की शक्ति हिंसा रूप कर्म में है पाप कर्म में ये बता रही है जिस कर्म का निषेध कर रही है श्रुति उस कर्म में कर्म वो कर्म निषिध कर्म करने वाले को अनर्थ पहुंचाने की शक्ति है ये बता रही है ऐसे विधि श्रुति दर्श पूर्णमासाध्याम यजे स्वर्ग काम ये बता रही है कि दर्श पूर्णमास कर्म में अपने अनुष्ठाता को स्वर्ग प्रदान करने की शक्ति है वो विधि श्रुति है यह निशे श्रुति बताई क्योंकि पाप का विचार चल रहा है वो टीका में आया है न हिंसा सर्वा इत्यादि निशे श्रुत्या लिखा है टीका में बीच में आता है अभी आएंगे टीका में ही तो यदि तदंतरेण फलोपभग अपवृज्येत श्रुति ही सैत तो यह पाप कर्म में अनर्थ अनर्थफलदाय शक्ति बताने वाली मिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि श्रुति बाधित हो जाएगी उसका विरोध होगा और स्मृति भी बताई जा रही है कि स्मरंती नहीं कर्म क्षीयते इति कि कर्म का क्षय फल दिए बिना नहीं होता ऐसी स्मृति भी है तो श्रुति तथा स्मृति का विरोध होगा ज्ञानी को पाप कर्म का लेप न मानने पर इसलिए ज्ञानी को भी पाप कर्म का लेप होता है ये पूर्व पक्षी है थोड़ी टीका है इसको देखिए गत इति इस प्रतीक के बाद की टीका कर्म नाम फलांतत्वशास्त्रात् ज्ञाननाश्यशास्त्राच संशय तो संशय का हेतु बताया जा रहा है कि कर्म फलांत होते हैं का अर्थ फल पर्यवसायी होते हैं ऐसा बताने वाला शास्त्र है न भुक्त क्षेत्र कर्म कल्प या। और कर्मनाम कलकोटिशतर यश्यशास्त्र क्षीयते चाक ज्ञानाग्नि सर्व पराबरे ज्ञासर्मा भस्मस तथा तो इत्यादि शास्त्र कर्म को ज्ञाननाश्य शास्त्रकर्मको ज्ञाननाश्यवता इसलिए संशय हो रहा है कि ज्ञानो ज्ञानी के पापों का ज्ञानी से अलेप रहता है या लेप होता है पूर्वपक्ष के विषय में बताते हैं कि पूर्वपक्ष से ज्ञानीनोपी संचित पाप पापभोगान्तरम मुक्ति ही ये फल है। पूर्व पक्ष के मत में तो पूर्व पक्ष यानी पूर्व पक्ष के मत में ज्ञानी को भी संचित यानी अनुष्ठित जो पाप है पूर्व जन्म में या इस जन्म में उनका भोग फलों भोग करने के बाद ही मुक्ति मिलेगी यह पूर्व पक्ष के मत में फल है सिद्धांत मत में फल होगा सिद्धांत हेतु ज्ञान समका पापनाशात जीवन मुक्ति तो तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि वचन से ज्ञान समकाल में ही ज्ञानी के संचित कर्मों का क्षय हो जाने से आ, कर्म रूप जीवन मुक्ति ज्ञानी की ज्ञान समकाल में ही सिद्ध होती है यह फल सिद्धांत मत में होगा इस प्रकार यह विषय संशय फल ये तीन अंश हो गए पूर्व पक्ष अपूर्व पक्ष बताया जा रहा है टीका में कि न हिंसात इत्यादि निषेध श्रुतिया श्रुति लिखते है न हिंसात कहीं कहीं कही हिंसात आता कहीं माँ हिंसात आता है तो ये अर्थ तो पाठ कर रहे हैं माँ ये भी निषेध अर्थ में है तो न हिंसात इत्यादि निषेध श्रुतिया दुरित अदृष्टस्य दुखदायिनी शक्ति अधिकता तो दुरित अदृष्ट कहते हैं पाप से उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट पापात्मक अपूर्व और उस अपूर्व में एक अनर्थ प्रदाय शक्ति अवगत होती है निंसा सर्वाभूतानी इत्यादि श्रुति से वो यहाँ लिखते हैं कि न हिंसा इत्यादि निशे श्रुतियां दुरित अदृष्टस्य से शक्ति अधिगता और ना भुक्त क्षेत्र कर्म की चमरती और ये स्मृति भी ये बता रही है कि बिना फल के कर्म का क्षय नहीं होता अतः एव पाप न मध्ये नश्यति पूर्वपक्ष तो निंसा सर्वा भूतानी श्रमुतिया भी बाधित न हो और नहीं क्षीयते कर्म ना भुक्तम क्षेत्र कर्म इत्यादि स्मृति भी बाधित न हो इसलिए मानना चाहिए कि पाप कर्म फलांत होता है यानी भोग करा करके ही नष्ट होता है तो फलांतम एव पापम न मध्ये नश्यति बीच में नष्ट नहीं होगा इति पूर्वपक्ष ये पूर्वपक्ष हैं अब स्मरन्ती नहीं कर्म क्षेत्र यहां तक का जो भाष्य था इसकी चर्चा हो गई टीका में पूर्व पक्ष के प्रति एक शंका की जा रही है सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा उसका समाधान पूर्व पक्षी करेंगे सिद्धांति के अनुयायी की जो शंका है उसका निराकरण करेंगे पूर्व पक्षी तो पूर्व पक्ष दृढ़ हो जाएगा ना पूर्व पक्ष के प्रति जो जो आक्षेप किए जाएंगे उसका वो निराकरण करेगा तो सुदृढ़ हो जाएगा पूर्व पक्ष फिर उस पूर्व पक्ष का निराकरण सुदृढ़ पूर्व पक्ष का निराकरण सिद्धांति करेंगे तो सिद्धांत पुष्ट हो जाएगा इस अभिप्राय से ननु इत्यादि से शंका आ रही है पूर्व पक्षी के प्रति यदि पाप कर्म का पूर्व पक्षी ने कहा ना कि फल भोग करके ही क्षय होगा बीच में क्षय नहीं होगा तो उसके प्रति फिर अर्जो बीच में क्षय मान रहे हैं ज्ञान से कर्म का उनके मत में ओ सरो भूतानी इत्यादि श्रुति का बाध तथा स्मृति का बाध दोष बताया पूर्व पक्षी ने तो सिद्धांत के अनुया पूर्व पक्षी को कहते हैं आपके मत में भी प्रायश्चित विधान करने वाली जो श्रुति है उसका विरोध नामक दोष उपस्थित होगा प्रायश्चित का विधान अनर्थक शिद्ध, निरर्थक सिद्ध हो जाएगा निष्फल होगा यदि पाप का फल भोग करके ही क्षय होना है फल परसायी ही पाप है बीच में नष्ट नहीं होगा तो फिर उसके निवृत्ति के लिए शास्त्र जो प्रायश्चित बता रहा है वह व्यर्थ हो जाएगा और प्रायश्चित विधायक शास्त्र में अप्रामान्य की आपत्ति आएगी आपके मत में ये शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी कर रहा है पूर्व पक्षी ये जो शंका होगी उसका निराकरण करेंगे बताएंगे कि प्रायश्चित विधायक जो श्रुति है प्रायश्चित है उसमें पाप निवर्तकत्व तो नहीं है वो नैमितिक कर्म है ये बता करके उसकी शंका का समाधान करेंगे ये चर्चा आएगी लंबी थोड़ी वो कल होगी ओम पूर्ण मदह पूर्ण